गीता तत्वचिंतन लभनते ब्रह्म निर्वाणम दो काम क्रोध के प्रति सावधानी यहाँ पर सच्चे योगी और सुखी नर की व्यवहारिक परिभाषा कर रहे हैं कहते हैं कि जो पुरुष भोगों को दुख योनी समझकर उनके आकर्षण से अपने को बचा लेता है तथा जीते जी काम और क्रोध के वेगों को जीतकर मृत्यु पर्यंत उन्हें सह लेता है वही सही मायने में योगी और सुखी है हम वेद विद्या विशारद हो सकते हैं लेखन और भाषण के द्वारा अपने अगाध पांडित्य को कौशलपूर्वक प्रकट कर दुनिया को अभिभूत करने में समर्थ हो सकते हैं योग की तरह तरह की क्रियाएं प्रदर्शित कर श्रेष्ठ योगी का किताब भी हासिल कर सकते हैं पर प्रश्न यह है कि क्या हम काम और क्रोध के वेगों को मरते दम तक जीतने में समर्थ हुए हैं यदि नहीं तो हमारा पांडित्य वृथा है और न हम योगी हैं न सुखी गीता में ही तीसरे अध्याय के सैतीसवें श्लोक में काम और क्रोध को महापेटू महापापी और वैरी कहा है इनका जितना मानव जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है वशिष्ठ गुफा के तपस्वी स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी कहा करते थे लोग योग सिद्धियों का चमत्कार दिखाकर लोगों को विस्मयाभिभूत करते हैं और योगीराज की पदवी पाते हैं पर ऐसे योगीराज भी काम और क्रोध के वेगों द्वारा पछाड़ दिए जाते हैं सबसे बड़ी सिद्धि तो ऐसे वेगों को सहने में है और इनको सह लेने वाला व्यक्ति ही सही माने में योगी है ऐसा योगी ही सच्चे अर्थों में सुखी होता है आचार्य शंकर ने अपने भाष्य में कहा है कि काम क्रोध के इस वेग के अनंत रास्ते हैं अनंत निमित्तवान ही सह हमारी सारी सावधानी के बावजूद जाने कहां से यह वेग हमें भिज जाता है और हमें व्यसित कर देता है इसलिए वे हमें चेतावनी देते हैं कि मरण पर्यंत्र सावधान रहो मरते दम तक काम क्रोध का विश्वास न करो यावत मरणम तावत न विश्रम्भरण पता नहीं किस सुराग से वह प्रविष्ट हो जाए स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी तूर्यानंद जी के पास आकर एक साधक किसी भक्त महिला की प्रशंसा करते करने लगा उन्होंने तुरंत उसे रोका और बंगला की एक कहावत दुहराते हुए कहा मरबे नारी उड़बे छाये सबे नारी गुण गाय जब नारी मर जाएगी और नहीं जब वह चिता पर जला जल कर खाद बनकर उड़ने लगेगी तब नारी के गुण गाना कैसी सावधानी है नारी मर जाए तब भी गुण मत गाओ यानी तब भी मन फिसल सकता है जब वह मरकर जल जाए और राख उड़ने लगे तब उसके गुण गा सकते हो काम का वेग ही ऐसा है